शिवपुराण उमा सहिताम देवी के द्वारा दुर्गमा सुर का वध तथा उनके दुर्गा सताक्षी शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने का कारण बुनियों ने कहा महाप्राज्य सूद जी हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे सब अक्षवर्धन कीजिए सर्वज्ञ शिरोमणि सूद आपके मुखार से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता सूद जी बोले मुनियों दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरुका का महाबलवान पुत्र था अपने उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पाद किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए न कहीं दान होता था न अत्यंत उग्र तप किया जाता था न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर सौ वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई तीनों लोकों में हाहाकार मच गया सब लोग दुखी हो गए सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा कुआ बावड़ी सरोवर सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया के शरण में गए देवताओं ने कहा महामाए अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो रक्षा करो अपने क्रोध को रोको अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे कृपासिंधो, सिंधो दीन बंधो जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था उसी प्रकार इस दुर्गमा सुर का शीघ्र ही संसा संहार करो बालकों से पक पक पर अपराध बनता ही रहता है केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराज को सहन करता हो देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। सुनकर कृपा मई देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया उनका मुखार प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुषबाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थे उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए वे व्याकुल होकर लगातार नौ दिन और नौ रात रोती रहीं उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सिंच गई सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए देवता ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए तब देवी ने देवताओं से पूछा तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूँ उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया अब कृपा करके दुर्गमा सूर्य के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा देवताओं अपने घर को जाओ जाओ मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी